विक्रांत को अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम पर पूरा भरोसा था अदृश्य शक्ति के सिस्टम ने जरूर कुछ न कुछ उसके लिए अरेंज किया है तभी उसे इस बिल्डिंग में दोबारा लेकर आया हुआ है उसे पूरा यकीन था कि ये रोबोट वाला इंसिडेंट यूं बस बच्चों को चोट लगवाने के लिए नहीं हुआ है निश्चित रूप से इस रोबोट का कनेक्शन उस दिन यहाँ पर जलाये गए पैसों से भी है जरूर इसके माध्यम से मुझे उस जलाये गए पैसों से जुड़ा कोई बड़ा सबूत मिलने वाला है अभी विक्रांत उस गार्ड से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर उन दोनों माँ बेटे पर पड़ी पुलिस को यहाँ पर पहुंचा देखकर शायद वो औरत घबरा उठी थी और मौका पाकर वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकलने की फिराक में थी वो दोनों कॉरिडोर से होते हुए एक्सीटर की तरफ भाग रहे थे तभी विक्रांत की नजर उस पर पड़ी उसने देखा की कॉरिडोर की एक दीवार पर एक्सिलेटर की तरफ जाने के लिए रास्ता दिखाने का निशान भी बना हुआ था उस औरत को यहाँ से कॉरिडोर के रास्ते भागते हुए देखकर अचानक से विक्रांत को उस दिन की घटना याद आ गई जब यहाँ पर कािल ने पाँच करोड़ रूपए में आग लगवा दिया था उस दिन इंस्पेक्टर लोकेश ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ ऐसी घेर रखा था हर एंट्री और एग्जिट के रास्ते आरोप पुलिस वाले खड़े थे लेकिन फिर भी कतिल ने पैसे में आग लगवा दी थी लेकिन वो खुद इस बिल्डिंग में नहीं आया था उसने किसी को यहाँ पर भेजा था इसका मतलब की उसका आदमी एक्सीटर की तरफ बने एग्जिट वाले रास्ते ऐसी ही यहाँ डस्टबिन तक पहुँचा रहा होगा सर मैं आपको बता रहा हूँ न अचानक ऐसी उस गार्ड ने बोलते हुए विक्रांत के विचारों की रेलगाड़ी को रोक दिया बकवास बंद करो विक्रांत ने ऑर्डर दिया जल्दी करो और मुझे रिकॉर्डिंग दो पुलिस के काम में रुकावट मत डालो और यहाँ तुम्हारे पास जितने भी रोबोट हैं सबके नहीं, नहीं सर आप गलत समझ रहे विक्रांत ने उसकी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया बल्कि वो अपने कदम बढ़ाते हुए कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा जिस दिशा में वो दोनों माँ बेटे गए हुए थे विक्रांत भी उसी तरफ बढ़ने लगा लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा अचानक से उससे कुछ याद आया ये वो फायर वाली बात थी ये लाल रंग का फायर एक्सटिंग में ही दोनों तरफ लगा हुआ था एक तरफ से फायर दीवार पर लगा हुआ था जबकि दूसरी तरफ ये पिलर पर लगा हुआ था विक्रांत को याद था जब मेडिकल फार्मा के डायरेक्टर के कातिल के कहने पर डस्टबिन में पैसे डाल दिए थे तब उसके बाद उसने डस्टबिन में आग लगवा दिया था और फिर जब यहाँ फ्लोर पर मौजूद पुलिस वालों ने आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग को चलाने की कोशिश की तो वो काम नहीं कर रहा था विक्रांत ने फायर की के बीच की दूरी का अनुमान लगाने की कोशिश की भले ही ये दूरी थोड़ी ज्यादा थी लेकिन फिर भी ये के सबसे करीब स्थित था अरे सुनो विक्रांत ने पीछे मुड़कर उस गार्ड की तरफ देखते हुए कहा तुम्हे वो दिन याद है जब यहाँ पर किसी ने फिरौती के पैसे में आग लगा दिया था तब यहाँ से कोई आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग लेकर गया था क्या गार्ड ने बेहद कंफ्यूज होते हुए कहा रुके मुझे मुझे गार्ड से पूछ लेने दीजिए बस एक मिनट क्या पूछिए तभी वहां बगल के रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक वर्कर ने बाहर आकर सवाल किया उसने सीधे विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा आप सही कह रहे हैं पैसे वहाँ एक्सलेटर के पास जलाए गए थे और वहाँ से सबसे करीब का फायर एक्सटिंगशर यही है और उस दिन जब यहाँ आग लगी थी तो मैं यही था डस्टबिन में आग लगने के बाद कोई यहाँ से फायर एक्सटिंगशर लेकर गया था लेकिन उस वक्त ये दोनों एक्सटिंग टूटे हुए थे ये काम नहीं कर रहे थे मुझे अच्छे से याद है मैंने सुना था कि उस दिन काफ़ी पैसे जल गए थे उस रेस्टोरेंट के वेटर की बात सुनने के बाद विक्रांत को उसके मन में चल रही सारी कहानी समझ में आ चुकी थी दरअसल वेटर जिस आदमी की बात कर रहा था वो पुलिस वाला ही था जब डस्टबिन में आग लगी थी जाकर आग बुझाने की कोशिश की रही होगी इस वेटर ने उसे ही देखा था और उसी के बारे में अभी बता रहा था लेकिन विक्रांत की प्रॉब्लम दूसरी थी दरअसल उस दिन जब यहां पर आग लगने की घटना हुई और जब फायर एक्सटिंग लाया गया तो फिर उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था ऐसे में लोकेश ने शक जाहिर किया था कि फायर एक्सटिंग को जानबूझकर कातिल द्वारा खराब किया गया था बाद में पुलिस ने फायर एक्सटिंग की जांच भी की थी लेकिन उसमें से कुछ भी मिला नहीं था इस एरिया का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया था लेकिन यह कॉरिडोर का एरिया ब्लाइंड स्पॉट में था मतलब कि वहाँ का कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था कोशिश कर रहा था कि आखिर किसने फायर एक्सटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी अगर ये पता लग जाये तो निश्चित तौर पर कातिल को पकड़ा जा सकता है वेटर की बात सुनने के बाद विक्रांत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बल्कि वो कॉरिडोर में आगे की तरफ बढ़ने लगा आगे जाने के बाद एक्सिलेटर के पहले ही इस फ्लोर पर दाईं तरफ एक बाथरूम बना हुआ था विक्रांत कुछ देर तक उस दरअसल को बाहर निकाल लिया गया हो जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा होगा हो सकता है की एक्सटिंग के पाउडर को टॉयलेट में खाली कर दिया गया हो वैसे भी ये कॉरिडोर काफी शंकरा सा था और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि किसी एक्सटिंग का केमिकल ही खाली कर दिया हो विक्रांत तुरंत ही टॉयलेट के भीतर जाकर चेक करने लगा अंदर जाने के बाद पता चला कि टॉयलेट काफी छोटा था और सिर्फ यहां पर मेल यूरिनल बना हुआ था ऐसे में यहां पर फायर एक्सटिंग के पाउडर को खाली करना कोई आसान काम नहीं है विक्रांत को सोचते हुए अपना फोन बाहर निकाला उसे इंटरनेट के माध्यम से फायर एक्सटिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया वहां से पता लगा कि किसी भी फायर एक्सटिंग को खराब करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बस उसके प्रेशर को अगर रिलीज कर दिया जाए तो भी ये काम करना बंद कर देता है और फायर एक्सटिंग का प्रेशर रिलीज करना कोई मुश्किल काम नहीं है ओ। अब जाकर विक्रांत को समझ आया की आखिर क्यों लोकेश के इस फायर एक्सटिंग के बारे में ज्यादा क्लू नहीं मिल सका था पहली बात तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था और दूसरी चीज यहाँ कॉरिडोर में काफी भीड़ आती जाती रहती है अब इस भीड़ में से किसने और कब आकर धीरे से फायर एक्सटिंग का प्रेशर रिलीज कर दिया किसी को कोई खबर नहीं विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस पूरे एरिया का मुआयना किया लेकिन उसे यहां से कुछ भी नहीं मिला काफी समय गुजर चुका था और उसे जल्दी से हॉस्पिटल भी पहुंचना था वहां पहुंचकर उसे रूही समेत बाकी के लोगों को इंटेरोगेट भी करना था ऐसे में वो यहां से हॉस्पिटल जाने के लिए मुड़ पड़ा बिल्डिंग के निकलते वक्त उसने गार्ड से सर्विलेंस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी ले लिया था उसके बाद जब वो वापस गाड़ी में बैठा तो वहां पर उसने अपने फोन से उस रोबोट के कैमरे से हुई रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से देखने लगा विक्रांत ने पहले तो इस वीडियो को रिवर्स करके उस दिन के डेट और टाइम पर ले गया जब यहाँ पर आग लगने वाली घटना हुई थी फिर उसने एग्जेक्ट उस टाइम की वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया उसमें विक्रांत को बस इतना ही दिखाई दे रहा था की एक पुलिस वाला जो कि सादे कपड़े में था वो फायर एक्सटिंग को लेकर आग लगने वाली दिशा में भाग रहा था विक्रांत बार बार इस वीडियो को रिप्ले करके देख ही रहा था और इसके साथ ही उसकी धड़कन भी काफी तेज हो चुकी थी वो अवाक रह गया था